माँ बाप जन्म देते हैं तो देहधारी के रूप में लेकिन गुरु जब जन्म देता है तो ब्रह्म के रूप में ही जन्म देता है परमात्मा बनकर जनक को अपने बाप मिले होंगे कई जन्मों के बाप जनक को मिले होंगे कई जन्मों में माए मिली होंगी वजीर मिले होंगे पत्नियां मिली होंगी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 चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति समय पाएगा हम अशांत क्यों होते हैं कि चैतन्य को जड़ के साथ तादात्म्य कर देते हैं शरीर के साथ इतने जुड़ जाते हैं कि बस हम ही शरीर है ऐसा मानने लगते हैं तो चैतन्य को अपने से भिन्न करो, शरीर को अपने से भिन्न मानो एक फकीर के पास जिज्ञासू गया बोले महाराज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 तुम्हारे अंदर इतना तादाद में है देखा कि बस देखे बाल पकते तो बोलते मेरे सफेद बाल हो गए चमड़ा काला होता है तो मैं मैं काला हो गया जरा सब भूख लगती है प्राणों को तो मेरे को भूख लग गई मैं मर गया प्राणों को प्यास लगती तो मेरे को प्यास लगी मान रहे हो तुम इतने कच्चे नारियल हो कि जितना भी संभाल संभाल के तोड़ा जाए तो भी तुम्हारी कौचली अलग नहीं होती जिस बुद्ध जनक अष्टावकर सुखदेव जी महाराज जड़ भरत ऐसे पक्के हैं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 आखिर तंग हो गया सम्राट कुछ महाराज ये क्या है ये भिक्षा पात्र है क्या आखिर ये क्या है जादू बोले तेरे जैसे की कि किसी की खोपड़ी है तेरे जैसे की कि किसी की खोपड़ी है और कुछ नहीं देख खोपड़ी तो है इस मनुष्य की खोपड़ी में कितना भी दो कितना भी रखो कितना भी मकान दुकान धान मिल जाए फिर भी अजी जो ये खपे खपे खपे खपे खपे में खप जाता है ओ, ये तेरे जैसे की खोपड़ी है सम्राट के चित्त में साधु के वचन ठहर गए उसको वहीज्ञा आया बोला महाराज फिर इस खोपड़ी को भरे कैसे बोले ईश्वर के सिवा ये खोपड़ी किसी चीज से भरती नहीं परमात्मा के सुख के सिवाय किसी सुख से ये खोपड़ी भरती नहीं आत्मलाभ के बिना और किसी लाभ से खोपड़ी भरती नहीं दिल भरता नहीं तृप्ति नहीं होती क्योंकि परमात्मा के सिवा जो कुछ है वो अपूर्ण है एक परमात्मा ही है जो पूर्ण है पूर्ण मदह पूर्ण मेदम वही पूर्ण है उसी का राज उसी का राज तुझे समझ में आ जाए उसी के गीत तेरे हृदय से गूंजने लग जाए तो ये कोपड़ी भर सकती वरना नहीं बोले महाराज तो फिर बताओ मैं परमात्मा को कैसे प्यार करू परमात्मा को कैसे पाऊं महाराज ने कहा तूने कभी किसी को प्यार किया है बोले महाराज प्यार क्या करना संसार में मैंने हुकूमत की है प्यार व्यार नहीं जानता बोले बता किसी से प्यार किया है महाराज प्यार तो नहीं किया लेकिन विकार किया है सेक्स किया है प्यार नहीं किया है फिल्म वाले गाते प्यार किया तो डरना क्या बात सच्ची है प्यार करो तो मत डरो लेकिन तुमने प्यार देखा ही नहीं बेटे तुमने काम देखा है नाक नाक है तोते के चोच जैसा वो देखा है।, आहा, गाल है ऐसे तुमने वो देखा है तुम उसको प्यार करते हो मैगलिन के बगीचे में जीसस आराम कर रहे थे मैगडिलिन प्रसिद्ध वैसा उसके वहां से बड़े बड़े सम्राट खाली हाथ लौटते कभी कभी मुलाकात न कर पाते ऐसी वो गर्व वाली थी प्रसिद्ध और सुंदर मैगरेन की नजर पड़े जीसस पर आई जीसस को बुलाने के चलिए मेरे महल में आराम करिए जीसस बोलता कि पहले आती तो चल पड़ते आप समय हो गया मैं जा रहा हूं जीसस को बोलती कि तुम तुम्हारे हृदय में कुछ प्यार नहीं मैं मैगरिल हूं मेरे द्वार से बड़े बड़े सम्राट खाली चले गए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 अभी समय नहीं समय लेकर कभी आऊंगा शिष्य चुंटली खड़ रहे हैं कि गुरु जी क्या कर रहे हो बोले चुप रहो लोग चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं भाषा सही बोल रहा हूं वो बोलते जब प्यार करते तो चले चलते बोले ना मैं तुझे प्यार करता हूं राजे महाराजे तो तेरी हड्डियों को प्यार करते पृथ्वी जलते जब वायु आकाश के पुतले को प्यार करते और मैं तुझे ही प्यार करता हूं और तेरे ध्यान में मग्न रहता हूं पगली शिष्य घबराए कि गुरु मेघडिलन के ध्यान में मग्न रहते हैं लेकिन गुरु को मेगडिलिन का पुतला नहीं दिख रहा है गुरु को मेगडिलिन के अंदर भी वो साक्षी दृष्टा आत्मा दिख रहा है और शिष्य को मेगडिलिन का पुतला दिख रहा है देख दोनों रहे लेकिन नजर नजर में फिर है अष्टावक्र कहते हैं न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु दो न वाह भगवान तुम पृथ्वी नहीं जल नहीं तेज नहीं वायु नहीं आकाश नहीं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 कुछ भक्त लोग कुंभ का मेला लहाने को जा रहे थे कुंभ का स्नान करने को जा रहे थे छोटे से गांव था बनी लोग थे बनी लोग दुकान पर बात कर रहे थे कि परसों चलेंगे ऐसे ऐसे चलेंगे ऊंटों पर चलेंगे घोड़ों पे चलेंगे तो चमार जो था उसने भी बात सुन ली उसने कहा मैं भी चलूंगा यात्रा को बनियों के साथ चमार हो लिया स्नान किया पंदा से संकल्प कराया पंडा ने कहा कुछ न कुछ छोड़ के जाओ तो किसी ने कुछ छोड़ा किसी ने कुछ छोड़ा चमार ने कहा कि अब मैं बोझाना न अब मैं अपने सिर पर कोई बोझाना न रखूंगा आज से मैं ये सोगन ले जाता हूं अब हमारी नहीं करूंगा अब वजन नहीं उठाऊंगा बोझाना नहीं ढोगा मजूरी न करूंगा लौटा अपने राज्य में पहुंचा एक दिन बेगर कराने वाले आ गए सिपाही उसको बोला ये उठाओ उसने कहा मैंने तो बोझा उठाना छोड़ दिया है मैं के मेले में कसम खाकर आया चलो दुकानदारों से पूछवाए वह दुकानदार के पास सिपाही को लेकर के देखो मैं बोझा डोना छोड़ के आया बोले बोझा डोना तो छोड़ के लेकिन चमार का धंधा तो छोड़ा नहीं चमार का धंधा नहीं छोड़ा तो तब तक चमारी जब तक तू अपने को चमार मानेगा तब तक तेरे को फुटपाथ पे रहेगा और चमार मानेगा तब तक बेघर करना ही पड़ेगा ऐसे ये जीव कुंभ का मेला नहा मंदिर में जाए कसम खाए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 सपनों दिसी छोड़ तिरानबे साल का सपना देख लिया तो ऐसे ही बारीकी से कभी कभी बैठा हो बैठो कि आपको थोड़ा सूक्ष्म में विचार करोगे तो पता चलेगा कि सब सपना है और सपने के जगत में हम कितना बोझ लेकर घूमते हैं, कितना जटिलता लेकर घूमते हैं कि ये करना है आओ तो करवूज पड़े आ तो देखाव रखव पड़े आई तो जवोज पड़े आज बेस तो वर्ष एट्ली फलाने त्या नाक रगड़वो पड़े फलाने त्या जव पड़े भाई तू पता घरे तो आए एक डाड़ो मारे गाने जवू पड़े दुकाने जवू पड़े पेढ़ी जवू पड़े आश्रम में जव पड़े तिजोरी में जव पड़े बैंक वालों ने ते जव पड़े अरे भाई त्या आखो जीवन जात छता है शांति नहीं मे एक बार तू पता घर में तो आए अपने स्वरूप में तो आकर देख फिर बैंक वाले तेरे पीछे घूमेंगे ओम, ओम, ओम, ओम, ओम, ओम, ओम, ओम, ओम चीन में एक प्रसिद्ध फकीर हो गया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 केवल जम जाए बस सत्य तो तुम्हारा आपा है और सुख तो तुम्हारा स्वरूप है लेकिन इतने पटल चढ़ गए हैं इतनी मान्यताएं है और कल्पनाएं चढ़ गई है देख देख कर हम सुखी होते कोई हारता है वो दूसरा हारता है तो सुखी होते अपना जीतता है तो सुखी होते वेदांत कहता है दूसरा और अपना ये मन की कल्पना है शिवो हम शिवोहम जपना ना दूसरा है ना अपना है शिवो हम शिवोहम जपना है लेकिन इसी आवेग में इसी उत्साह में उसी में हम अस्सी करोड़ रुपए की टिकट लेते हैं वाह वाह करते हैं, ये वो करते हैं। इतना आदमी बिखर गया है और बिखरने में उसे मजा आता है क्योंकि बिखरने की आदत है, जैसे दारू पीने की आदत है बीड़ी पीने की आदत है चिकनी की आदत है क्या हाशाई आश... सड़वाहा टोचे तो हाश हे शांति वरी एक दिन के जन्मे हुए बच्चे उन बंदरियों को पकड़ा दिए गए बंदरियों के स्तनों में दूध भी भर दिया गया था वैज्ञानिक तबक्के से इलेक्ट्रिक की ऐसी कुछ व्यवस्था थी वो हिलती थी कूदती थी नाचती थी हाथ घुमा लेती थी सब करती थी बच्चे पहले पोसे बड़े हुए अब उन्हें मां की जरूरत नहीं पड़ी उन बच्चों को पता ही नहीं कि हमारी नकली मां है कि असली है नकली मां से छीन लिया असली मां से छीन नकली मां गोद में पका दिए गए थे उस 20 बंदरों को बंदर तो मोटे ताजे हो गए तगड़े हो गए लेकिन एक आश्चर्य घटा कि उन बंदरों को शांति नहीं उन बंदरों का मन अत्यंत अशांत और विक्षिप्त तो चंचल बड़े हैरान हुए बाहर से तो बड़े सुखी दिखते हैं बड़े मोटे ताजे दिखते हैं और अंदर में इतनी अशांति क्यों जानकारों का कहना है कि उन बंदरियों के द्वारा ने खुराक तो मिला लेकिन मां जो स्नेह देती है बचपन में जो सिंचाई होती है प्यार की उनके हृदय में प्यार नहीं रहा प्यार नहीं रहा इसलिए वे अशांत रहे तो बच्चों को पालने पोषण में भी स्नेह की जरूरत पड़ती है जो काम से प्रेरित होकर क्रोध से प्रेरित होकर अथवा शरीर के केमिकलों से प्रेरित होकर बच्चों को जन्म देते उनके बच्चे तूफानी हो जाते हैं खिड़कियां न तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे थालियां न तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे जेब न काटेंगे तो क्या काटेंगे चिड़ते चिढाते काटते कटाते लड़ते लड़ाते जब हमारा जीवन जाता है तो जीवन से जो संबंधित बच्चे हैं उनका भी जीवन ऐसा जाता है तो तुम जब परमात्मा को प्रेम करते हो तो तुम्हारे ब्लड में भी वो प्रेम के वाइब्रेशन होते हैं तुम्हारे निगाह में भी होते हैं तुम्हारे इर्द गिर्द भी होते हैं प्रेम न खेतों उपजे प्रेम न हाट बिकाए प्रेम कोई पैसों की चीज नहीं है दस बीस रुपए लेकर तुम खुशियां लेने जाओ बाजार में नहीं फटाकड़े मिल सकते हैं मिठाई मिल सकती है फटाकड़े और मिठाई में भी तुम्हारी भीतर की खुशी उस यार का सानिध्य होगा तुम जितने अंश में अंतर्मुख होगे उतना ही उसमें से सुख मिलेगा उतना ही उसमें से आनंद आएगा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में इन चीजों में आनंद नहीं आनंद तुम्हारे स्वरूप में है हृदय को तो, अपने से पृथक मान लेगा जान लेगा तो तुरंत ही शांत हो जाएगा अभी अभी तो सुखी हो जाएगा देह के साथ में है इसलिए सब साधना करनी पड़ती है मैं देह नहीं हूँ मैं शांत स्वरूप साक्षी आत्मा हूँ इस प्रकार देह से पृथक हो जाएगा जैसे सूखा नारियल नारियल में रहते हुए भी नारियल से पृथक हो जाता है वैसे ही देह में रहते हुए भी देह भाव से आदमी पृथक होता है तो सुखी हो जाता है शांत होता है उस भाव को प्रकट करने के लिए पहले इष्ट में गुरु में भगवान में प्रीति करनी पड़ती है। और प्रीति करते करते आप खो जाते हैं तो प्रीति करने वाला भी शांत हो जाता है मौन नशा प्राप्त हो जाते हैं। कबीर को काशी नरेश ने जाकर कहा कि महाराज कुछ सत्य का उपदेश दीजिए कबीर चुप हो गए हैं महाराज कुछ उपदेश दीजिए गुरु जी कमाल खड़ा था पास में कमाल ने का उपदेश तो दे रहे हैं तुम लेते कब तुम ले नहीं रहे हो नरेश कहता मैं समझ नहीं पा रहा हूं कभी ने कहा फिर ध्यान करो धीरे से बोल का कभी शांत हो गए ध्यान की मुद्रा में बैठ गए नरेश ने कहे मैं समझ नहीं पाया जोर से कहा गया चित्त को शांत करो बोला और कुछ विस्तार से कहो कभी ने कहा आप सत्य ज्यों ज्यों हम बोलते गए त्यों त्यों सत्य खोता गया ज्यों ज्यों बहिर्मुख हुए त्यों त्यों सत्य का उपदेश न रहा अब तो केवल चर्चा रही सत्य की अनुभूति खो गई आदमी जितना अंतर्मुख होता है जितना मौन होता है उतना वो सत्य के करीब होता है जितना शांत होता है मौन होता है उतना परमात्मा के करीब होता है तो वक्र महाराज कहते हैं न तुम विप्रादि को वर्णो ना श्रमी ना क्ष गोचरा निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा तू श्रमी भी नहीं आश्रमी भी नहीं। श्रम को मर्यादित करने के लिए आश्रम बनाए जाते हैं तू श्रमी नहीं है तू श्रम करने वाला भी नहीं है और आश्रम वाला भी नहीं है ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य, शुद्र ये वर्ण वाला भी नहीं है ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ आदि तुम आश्रम ही नहीं है ब्राह्मण, सन्यास आश्रम तू आश्रम भी नहीं है और वर्ण वाला भी नहीं है असंगों से निराकार हो तो असंग है निराकार है निराकार सत्ता का तो चमत्कार अभी वैज्ञानिक लोग देख रहे हैं कुछ पशुओं पर प्रयोग किए थे खरगोशी को ले गए पनडुब्बी में समुद्र में खरगोशी ने बच्चे दिए थे बच्चों को दूर रखा और शायद इस वातावरण का असर हो जाएगा तो इस वातावरण से तो दूर लेकिन पनडुब्बी में समुद्र में रख लिया उसकी मां को और यंत्र फिट कर दिए गए हैं बच्चों को जब सताया जाता था तो माँ अशांत हो जाती थी बच्चों को जब गर्दन दबा दी जाती थी तो माँ नितान्त अशांत बेचैन हो जाती थी ऐसे कई बार कई खरगोशियों को पन में ले जाते थे तो बच्चों को जब पुचकारा जाता है प्यार दिया जाता है तो माँ भी आनंदित रहती बच्चों को जब अशांत किया जाता है तो माँ भी बड़ी परेशान होती तो देश काल का फासला पशुओं के चित्त में भी नहीं लगता तो परमात्मा या गुरु या साधक के चित्त में देश काल का फासला कैसे हो सकता है तो जो परमात्मा है अस्तित्व जो है वो भी तुम्हारा मात, माता पिता वही है तो जैसे बच्चा परेशान होता है तो माता पिता बेचैन हो जाता है तो अस्तित्व जो है ईश्वर जो है तुमको परेशान नहीं करना चाहता तुम यदि परेशान हो तो अपनी कल्पनाओं के कारण हो तुम्हारे न समझ के कारण कुसंग के कारण तुम यदि खिन्न हो दुखी हो तो मान्यताओं के कारण अष्टावकर बोलते हैं न तुम विपरादी को वर्णो ना श्रमी न क्षम गोचरा असंगो निराकार हो विश्व साक्षी सुखी भवा कृतोपासक है यदि श्रद्धालु है अधिकारी है तो इन वचनों से महावीर ने कहा श्रावक लोग सुनने मात्र से तर जाते हैं श्रावक माना जिस अधिकारी है अधिकारी श्रोता सुनने मात्र से सत्य को उपलब्ध हो जाता है अष्टावक्र इतनी ऊंची बात कर रहे हैं कि उस करना कुछ नहीं है केवल चित्त की विश्रांति पाना है चित्त की विश्रांति मोक्ष है चित्त की चंचलता बंधन है बुद्धिफल अनाग्रह जिद्धी लोग जो है ना उनको परिश्रम करना पड़ता है जक्की और जिद्दी जितना जक्की स्वभाव है जिद्दी स्वभाव है उतना ईश्वर से हम दूर हैं और जितना सरल स्वभाव है वाह वाह साई वाह गुरु तेरी मर्जी तेरा बाणा मीठा लागे उतना ही हम शांति को उपलब्ध होते हैं सिंध में जो लोग रहते थे और विदेश में जाकर कमाते थे उनको सिंधवर की कहा जाता था सिंधुवर्ग के खूबचंद के बारे में सुना जाता है कि वो खूब अपनी पत्नी मां बाप छोड़कर विदेश में कमाने गया खूब धंधा रोजगार में बरकत रही दो साल में एक बार आया फिर दो साल में आया ऐसे करके उसको एक बेटा हो गया एक का एक बेटा खूबचंद अपने कमाने के लिए विदेश चला गया और उसके बेटे को निमूनिया हुआ बसा मर गया पत्नी ने उसको खबर न दी खबर देने से वो बेटा तो लौटेगा नहीं पति जहां होगा वहां बेचैन हो जाएगा पत्नी ने बेटा मरने की खबर नहीं दी खूबचंद जब लौट के आया तो पत्नी ने एक गेम खेली एक खेल खेला पड़ोसन के गाने ले आई पहर लिए खूब सच ड रही पति का स्वागत किया मिसिस खूबचंद ने पति ने पूछा किशोर कहां है बेटा कहा है तो कहीं होगा खेलता होगा अपना नाइए धोए आराम करे, मैं आए धोए भोजन भोजन कराया पैर पखाड़ रहे सेवा कर रही बोलते देखिए गहने कितने सुंदर हैं, और पड़ोसन के लाई हुआ और वो मांग रही है मैं उसे देना नहीं चाहती हूं पति बोलता कि पगली किसी की अमानत है उसको देने में क्या ऐसा क्यों करती तेरा स्वभाव क्यों बगड़ गया बोले नहीं वो मांगती तो है रोज रोज लेकिन मैं देना नहीं चाहती उसको जा दिया पहले वो काम कर दिया उसने बोला नहीं नहीं है तो बहने मेरे हैं पति ने कहा खूब चंदे के बोलती है पड़ोसन के हैं मैंने तो मनाया तो नहीं दिए तेरे कैसे वो पड़ोसी की चीज है तुम्हारी तो नहीं है उसमें अपन अपनापन क्यों करती ऐसे काम हो रखता जा दिया लम्बी चोरी बातचीत के बाद वो सचमुच दे आई बोला कि जैसे वो गहने पर आए थे ना मैं अपना मान रही थी तो बेवकूफ थी ऐसे ही वो पांच बूतों का पुतला जो था ना किशोर वो पांच बूतों का था वो पांच बूतों में चला गया है और मेरे को दुख होता है तो मैं बेवकूफ हूँ ना पति बोलता है अच्छा तूने चिट्ठी नहीं लिखी बोला चिट्ठी उसलिए नहीं लिखी कि शायद आप वहां दुखी हो ऐसी बेवकूफी की चिठ्ठी क्या लिखना पति ने ठीक है बात तो सही है पांच भूतों के पुतले बनते हैं बिगड़ते हैं पांच भूतों में किशोर का आत्मा तो अपना आत्मा एक है आत्मा की कभी मौत होती नहीं और शरीर कभी भी सास्वत नहीं है कोई बात नहीं वो निर्दयी नहीं है लेकिन समझदार है तो अनुचित प्रसंग में मोह के प्रसंग में अशांति के प्रसंग में यदि तुम कृत हो तुम्हारे पास कोई समझ है तो अशांति के प्रसंग भी तुम्हें अशांति न देंगे हष्टावकर कहते हैं न तुम विप्रो विपरादी को वर्णो ना क्ष गोचरा असंगो निर्विकार निराकारो विश्व साक्षी सुखी बवा जैसे तू शरीर का साक्षी है ऐसी मन का बुद्धि का साक्षी है सुख और दुख का साक्षी है ऐसी संसार का साक्षी है धर्म अधर्मो सुखम दुखम मानसाहि नते ते हो ये सुख और दुख धर्म अधर्म पुण्य पाप ये सब मन के भाव हैं, उस विभु आत्मा के नहीं सुख के भाव धर्म के भाव अधर्म के भाव ये सब मन में आते हैं तू मन भी नहीं है तो ये भाव भी तू नहीं है तू विश्व साक्षी है